श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद वस्तुतः स्वामी शिवानंद जी की दृष्टि बाह्य आडंबर से भ्रांत न हो प्रत्येक घटना के अंतस्थल में प्रवेश करती हुई उसका मर्म जान लेने में समर्थ थी एक दिन तारक जब दक्षिणेश्वर काली मंदिर से ठाकुर के कमरे की ओर आ रहे थे तो भावमुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण ने अपने निकटवर्ती हरि तुरानंद से कहा था तारक उच्च शक्ति की श्रेणी का है जहां से नाम रूप की उत्पत्ति हो रही है इसीलिए उस विकासो शक्ति की ओर निबद्ध दृष्टि महापुरुष महाराज आत्म अभिव्यक्ति की तुलना में निरव साधना को उच्चतर स्थान दिया करते थे उदाहरण के लिए 1926 सौ ईस्वी में जब वे वैद्यनाथ धाम में नवीन भवन के उद्घाटन के उपलक्ष में उपस्थित थे तो एक दिन टहलते हुए अचानक वे एकाकी गृह में रथ एक शिक्षित ब्रह्मचारी के पास जा पहुंचे उस समय सभी लोग उत्सव के आनंद में मग्न थे एकमात्र वे ब्रह्मचारी ही अपने कर्म में व्यस्त होने के कारण वंचित थे स्वामी शिवानंद जी उनके निकट आकर स्वयं ही बोल उठे यहाँ पर शक्ति का विकास दिखाई दे रहा है समय आने पर यहाँ बहुत बड़ा कार्य होगा रामकृष्ण मिशन के उस शैशव काल में ऐसी अमोघ भविष्यवाणी करना ऐसे महापुरुष के लिए ही संभव है आलम बाजार मठ में निवास करते समय भी लोग उनके श्रीमुख से बारंबार इस अज्ञात शक्ति तत्व की अपूर्व व्याख्या सुनकर मुक्त हुआ करते थे महापुरुष जी 1910 सौ ईस्वी में स्वामी तुरियानंद, प्रेमानंद निश्चयानंद और ब्रह्मचारी गुरुदास अतुलानंद के साथ काश्मीर भ्रमण के लिए गए और वहां लगभग तीन महीने बिताकर काशी आए काशी में उन्हें आमातिसार का विकार हुआ जिससे निरोग होने पर वे मठ लौटे परंतु दो माह बाद ही वे पुनः उस विकार से पीड़ित होकर चिकित्सा के लिए कलकत्ते के उद्बोधन भवन में गए। इस रोग के बीज भी उनकी आत्मनिर्भरता सबका ध्यान आकृष्ट किया करती थी वे दूसरों की सेवा स्वीकार नहीं करते थे आहार संयम उनका एक अन्य अद्भुत गुण था रोग होने के बाद से स्वभाव से ही संयमी महापुरुष जी का दैनिक आहार केवल झोल भात तक ही सीमित रहा स्वामी शारदानंद ने स्वादरित स्वाद झोल का नाम दिया था महापुरुष का झोल जीवन के अंतिम दिनों तक यह झोल ही उनका प्रिय आहार था 1912 सौ ईस्वी में स्वामी कल्याणानंद के अनुरोध पर स्वामी ब्रह्मानंद और तुरानंद के साथ महापुरुष जी के भी कणखल गए उसी वर्ष वहां प्रतिमा स्थापित कर दुर्गा पूजा हुई काली पूजा के समय वे सभी वाराणसी चले आए वहाँ मई के मध्य तक रहकर महापुरुष जी और तुरानंद जी पुनः कनखल गए इधर ठाकुर के एक भक्त पलटू बाबू अपने रुग्ण पुत्र को सांस लिए अल्मोड़ा ने बड़े दुख में दिन काट रहे थे उनके सादर आमंत्रित करने पर महापुरुष जी ने जून में उनके पास आए बाद में पलटू बाबू के वहाँ से चले जाने के पर भी महापुरुष जी वहाँ तपस्या करते रहे वहाँ वे कुकर में भोजन बनाकर भोजन करते थे और स्वयं को प्रभु का आश्रित मानते हुए स्मरण मनन तथा स्वाध्याय आदि में समय व्यतीत करते थे बगीचे का माली और एक पहाड़ी कुत्ता यही उनके साथी थे निर्जन पर्वत पर इस वातावरण के बीच ही उनके साधक जीवन का लगभग डेढ़ वर्ष बीता था 1914 सौ ईस्वी में स्वामी ब्रह्मानंद ने काशी जाकर महापुरुष जैसे भी वहाँ आने का अनुरोध किया तदनुसार वे नवंबर में आकर उनसे मिले उस समय वहाँ स्वामी तुरियानंद और प्रेमानंद भी आए हुए थे काशी में थोड़े दिन रहकर महापुरुष जी तुरानंद जी के साथ मिहिर जाम आए उस समय जाम तड़ा आश्रम के लिए एक जमीन प्राप्त हुई उन्होंने उसकी भी कुछ व्यवस्था की तदुपरांत वे बेलोर में आए और महाक से श्री कृष्ण उत्सव के उपलक्ष में रांची गए रांची से मठ लौटकर वे पुनः अल्मोड़ा आए 1915 सौ अप्रैल का महीना था स्वामी तुरयानंद काफी दिनों से बहुमूत्र रोग से पीड़ित थे गुरु भ्राताओं पर हृदय से प्रेम करने वाले शिवानंद जी उन्हें अपने साथ ले गए और अच्छी तरह से उनकी देखभाल करने लगे स्वामी जी ने देह त्याग के पूर्व महापुरुष जी से अल्मोड़ा में एक आश्रम स्थापित करने को कहा था हिमालय की गोद में अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा न अधिक ठंडा न अधिक गर्म अल्मोड़ा शिवानंद जी का प्रिय स्थान था अठारह ईस्वी से ही वे वहां कई बार जा चुके थे परंतु आश्रम स्थापित करने का संकल्प अब तक उनके मन में नहीं आया था इस बार संभवतः गुरु भाई तुरयानंद की आवश्यकता भी मानसपटल के सामने रहने के कारण वे स्वामी जी की वह मनोकामना कार्य रूप में परिणित करने को अग्रसर हुए उन्होंने एक छोटा सा भूखंड प्राप्त किया और उस पर आश्रम भवन निर्माण का कार्य आरंभ हुआ इसी बीच पूर्व बंगाल के कई स्थानों तथा बाकुला जिले में अकाल की विकराल छाया अपड़ने से महापुरुष जी का हृदय व्यसित हो उठा और उन्होंने दुर्भिक्ष सहायता कार्य के लिए धन संग्रह करके बेलूर को भेजा